तृतीय खंड के अंतर्गत यक्षोपाख्यान का प्रसंग चल रहा है जिसमें सर्वप्रथम व पूज्यमान ब्रह्म जो सबके सामने विशिष्ट रूपेणा दिखाई दिया हुआ है देवताओं के सामने में उसे जानने की चेष्टा करते हुए देवताओं ने अग्नि को भेजा अग्नि अग्निफल होकर लौट जाता है अथवा किमेत तथेती प्रवन, तो उसके अंतर जब अग्नि लौट के आ गया और कहा भी हम नहीं समझ पाए हो क्या है तो वायु वाय संबोधन कर हे वायु देवता अग्नि को भी संसार को जलाने में सहयोग देता है वायु तो वायु बहुत तेजी से चलने लग जाए अग्नि फैलने लगता है अग्नि फैलते फल सबको जला देता है तो लोगों ने सोचा है इसलिए अग्नि से ज्यादा बलवान वायु मानना चाहिए और पुराणों में भी आता है वायु ऐसा प्रचंड वायु चलता है प्रलय काल में जो कि सबको लेके वो देता है तो इसी वजह से कहते हैं कि अब वायु देवता को उन लोगों ने चुना कि भाई आप जाइए हे वायु एक तक ही यह बात आप जानने की कोशिश करें कि मिथी यह यक्ष कौन है जानने की कोशिश करो तो तब तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं कोशिश करते हैं तद अभ्यवत अभ्यवदत कोसीति वायुर्वाहमस्मित्य वायुर्वाह अस्मित्य कहते हैं तद अभ्य अभ्य द्रवत वह वायु देवता ने उस यक्ष की ओर चल पड़ा जैसे उसके पास गया तम अभ्यवदत उस यक्ष ने वायु से पूछा को तुम कौन हो कौ थी अरे तू कौन है कहा से आया क्या है तेरा हालचाल तेरा पहचान क्या है तो उन्होंने कहा वायु वाह मसली मैं वायु हूँ अच्छा देवताओं ने जब इनको भेज रहे थे इनको ज्यादा मक्खन नहीं लगाया था अग्नि को तो थोड़ा मक्खन लगा दिए थे जाते विशेषण दिए थे इसको कोई विशेषण नहीं दिया है, लेकिन इसके अहंकार अपने आप में इतना ज्यादा है बिना लोगों के दिए हुए स्वयं ही उपाधि जोड़ लिया क्या कहता है वो मातृम अस्मित कहता है लोगों ने भले मुझे वायु करके कहा है लेकिन मैं केवल वायु नहीं हूँ साधारण वायु नहीं वायु करके तुम ये न समझाओ की शरीर में चलने वाला शरण्त तो संचारी वायु प्राण शरीर के भीतर में संचार करने वाला वायु प्राण को तुम ना समझ ले इसलिए तो कहता है कि देखो हम मातरेश्वा है हमारा नाम दूसरा क्या है मातरेश मातरेश का तब मातरीश्वि गच्छ दीदी मातरीश्व मातरी अंतरिक्ष में तीनों लोगों का में बीच में भी सब जगह चलने फिरने वाला वायु मई छोटा मोटा आदमी नहीं मातृशवा संपूर्ण आकाश मंडल में तीव्र गति से चलने की क्षमता रखने वाला महान वेगस वेगवान वायु नाम से मैं हूँ ऐसे उसने कहा अब तब देवता देख रहा है ब्रह्म ने देखा ये तो भाई अपने अंदर इतना अहंकार कर रहा है देवताओं ने इसको कोई टाइटल नहीं दिया रखा अग्नि को तो कह दिया था हे जातवेद हे अग्नि और इसको देख तो हे वायु कहा था और अपने तरफ से कुछ न जोड़ता जो अपना नाम है उसने वैसे ही बता दे जैसे देवताओं ने उसको कहा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहा है और अपने साथ एक और विशेषण भी जोड़ लिया मातरिश्वातरिश्वा भी है तो लेकिन परम पिता परमात्मा विश्व विश्व का कारण वो सर्वाधार ब्रह्म ब्रह्माया शक्ति के अंतर कृपा दृष्टि भी होती है, भी होती है। बच्चा है चलो कोई नहीं अहंकार कर रहा है थोड़ा लेकिन जो इसके अहंकार है इसको शिक्षा देना भी जरूरी है। तो क्या करते हैं पूछते हैं तस्वीर अपी दर्वम पृथिव्या होता है वो तस्वीर ऐसे जो मातृश्वा विशेषण से प्रचलित जो आप वायु देवता में किम वीरियम क्या सामर्थ्य है आपका क्या सामर्थ्य आप क्या करने में सक्षम तो कहता है अपि इदम सर्वम आदत इदम सर्वम अपी यह सब कुछ कौन सा ये पृथ्वीया जो कुछ भी इस पृथ्वी में है उन सारे के सारे चीज को मैं अपने हाथ मिट्टी में ग्रहण कर सकता हूँ वायु का लपेट में जो आ जाए वो बचता नहीं है। आप लोग सुनते होंगे देखते होंगे जानते होंगे आजकल जो तूफानी हवाएं चल रहे हैं। समुद्र के पास में रहने वाले कई देश तबाह हो चुके हैं कई देश डूब रहे हैं समुद्री पानी के अंदर घुस रहा है विनाश है तो वायु का कमाल है वायु आपको जीवित भी रखता है और वही वाय। वायु जिस समय चाहे आपको मार भी सकता है प्रचंड वेग वायु आ जाए आपको घोड़ा के जाएगा मकान सबको हिला देता सब को देगा कोई भरोसा नहीं उसकी शक्ति इतनी प्रचंड शक्ति है तो सबको ग्रहण कर सकता है सबको पकड़ सकता है सबको विनाश कर सकता है सबको जीवन भी दे सकता है यह वायु की विलक्षण वाय। महिमा है उसने कह दिया मेरी महिमा जानना चाहते हो कि जो कुछ भी इस पृथ्वी में है उन सारे के सारे चीज को मैं जो ग्रहण कर सकता हूँ तो ब्रह्म यक्ष ने देखा अच्छा तो कोई बात नहीं आपका जो महान सामर्थ्य है तो लेकिन हम तो आपके समस्त सामर्थ्य की परीक्षा लेने लेंगे नहीं छोटी सी परीक्षा लेते हैं तस्मय तृणम निर्धावे तेदे तद सर्वजे न काते सा का उसके सामने में वायु देवता के सामने में सूखा घास रख दिया रख करके अपनी माया के माध्यम से जो है भगवान ने उसके समस्त चैतन्यता को छीन लिया और कह बस इसको ग्रहण करो सारे संसार ग्रहण करने की बात कहते हो आप सूखा घास को अपने मर्जी से इसको जहाँ तहा ले जाओ उड़ाओ कुछ करो ऊपर ले जाओ नीचे आओ कुछ तो करो दिखाओ तद बप्रे आयो सर्वज वायु जो है उस तीन के समीप गया और अपने सारा वेग लगाया पूरा ताकत लगा के ग्रहण करने की चेष्टा किया नशागा तुम लेकिन वह ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो उसको छू भी नहीं पाया दूर से ही ऐसा लग रहा है उसको भाई हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं पत्थर जैसे बैठ गया है हिली नहीं पा रहा है जड़ीबूत हो गया जैसे मुर्दा चैतन्य रहित होकर के सामान्य चैतन्य का अंदर है वो सामान्य चैतन्य है मुर्दे में भी सामान्य चैतन्य व्यापक ब्रम कणकण में ब्रह्म है तो मुर्दे का कणों में भी तो ब्रह्म है नहीं है क्या इन विशिष्ट चैतनी के बिना वह मुर्दा सक्रिय नहीं हो पाता नहीं। शक्ति एक शब्द है आपके पास शक्ति और पड़ा है वहां पर शव क्या पड़ा है शव शव के शकार के पर में आकार दिख रहा है, रहे अ है और शक्ति के अंत में एक है, है ना वो तो और ही को अदला बदला कर दो आकार को शक्ति के इकार के जगह पर लाके रख दो तो क्या हो जाएगा शक्ता और इकार को ले जा करके शकार के आकार के जगह पर रख दो तो क्या हो जाएगा वो शिवा कहने का मतलब है शक्ति का एक मात्रा शक्ति की जो है एक मात्रा अभी शव के अंदर प्रवेश कर जाए यह शव क्या हो जाएगा शिव हो जाएगा मंगल में हो जाता है नहीं तो अमंगल इसको छूना भी महापाप है अपवित्र हो जाओगे नहाना पड़ेगा धुयावत तुर, परेशान होना पड़ेगा सूतक लग जाता है तो इसलिए ये आचार्य शंकर जी अपने एक बहुत ही सुंदर शक्ति की महिमा गाते हुए जो लिखा है सौंदर्य लहरी अद्भुत ग्रंथ है शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ होगा जो परिपूर्ण अद्वैत वेदांत को समझाने के लिए समर्थ हो केवल एक सौ श्लोकों दो भाग में सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी से सौंदर्य लहरी शक्ति प्रदान है आनंद लहरी शिव प्रदान होकर के शिव शक्ति की ऐक्यता को प्रकट किया जो कि आप यदि कभी सुने हो ललिता सहस्रनाम सहस्राणाम मध्य विष्णु सहस अतिशय शिव सहस्रनाम तेजा सर्वोत्तम ललिता सहस्रनामा सहस्त्र नामों के वर्णन करते हुए वहाँ कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो उसकी अपेक्षा से लाखों गुणा श्रेष्ठ है शिव सहस्त्र का पाठ करना शिव सहस्त्र से भी लाखों गुणा श्रेष्ठ है ललिता शहस्त्र का पाठ करना उस ललिता सहस्त्र में का शिव शक्ति रूपिणी अंत में आता है तीन सौ में विराजमान पूर्व पीटिका उत्तर पीटिका से विशिष्ट देता है में ससनाम के अंतर्गत तो और करीब मेरे ख्याल से एक सौ कोई श्लोक नंबर है जिसमे शब्द आता है शिव शक्ति रूपी शिव और शक्ति दो भिन्न वस्तु तो नहीं है दोनों ऐक स्वरूप है इसी एक शब्द का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य शंकर सौंदर लोहरी लिखते है और वहाँ पर कहा यदि शिव शक्त्यादि भवती कुशल स्तंभित कहते हैं शिव है शक्तिया तो। शिव जब शक्ति से युक्त होता है मन शक्ति की एक ईमात्रा जब शव में घुसकर वह शिव हो जाता है तब वह शिव कुछ करने में समर्थ हो जाता है शिव शक्तो यदि भवती प्रभर यदि भवती प्रभव तुम शक्त यदि आपने प्रभाव करने में कुछ शक्त होता है समर्थ यदि होता है तो वह शक्ति के कारण से होता है शक्ति से युक्त जब होता है तभी होता है विशुद्ध ब्रह्म अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है वह तो निर्गुण निराकार विशुद्ध है तो जब माया रूपी शक्ति से परिचन्न हो जाता है तभी वह सब कुछ करने में समर्थ होता है नचे एवं देवो न खालो कुशल और यदि ऐसा नहीं होता नचे एवं देवो ऐसा नहीं होता वह देव शिव जो है न खल कुशल वह कुशल वह समर्थ नहीं हो सकता है क्यों स्पंदित मती स्पंदन करने में भी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है और निर्वंघ निराकर व्यापक तत्व उसके अंदर हिलना भी नहीं हो सकता झुलना भी नहीं हो सकता किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती है न चे देवम देव न खल कुशल स्पंदित तो इस तरह से सौंदर्य लहरी का प्रथम श्लोक में ही यह स्पष्ट वर्णन किया है यह विशुद्ध ब्रह्म के अंदर किसी प्रकार की क्रिया भी नहीं हो सकती शक्ति नाम की चीज माया नाम की चीज नहीं होती जब माया से परिचन्न होते हैं तभी जाकर के शिव जो है शिव अर्थात ब्रह्म में कुछ क्रियाकलाप होने का सामर्थ्य आता है तो इसीलिए यहाँ पर वायुवादी भी इसी प्रकार से जब विशिष्ट चैतन्यता को माया से विशिष्ट होकर के जब रहते रहे तब तक तो ठीकता नहीं तो जड़ हो करके पड़ गया तो वायु कुछ भी नहीं कर पाया तब जो वायु कुछ भी नहीं कर पाया तो ऐसे में कहते तब कुछ भी नहीं कर पाया तो क्या किया वहाँ और आगे पूछता सुनी की आप कौन है क्या है घबराया इतने में ही भैया कैसा विलक्षण है ये तेजस्वी प्रकाश जो हमारे सामने दिख रहा है हमारा सारा शक्ति छीन कर दिया एक सूखा घास रख करके बोला हिलाओ और नहीं हिला भी नहीं पा रहा तो ऐसे महाशक्ति के सामने में हम क्या कह सकते है? बेचारा अपने अहंकार पर लज्जित ढोकर के लौट जाता है सतैव वहीं से और आगे बढ़ा नहीं बातचीत किया नहीं पूछताछ नहीं किया कौन है क्या है कुछ क्षमा याचना कर लेता कुछ तो जानकारी प्राप्त होती लेकिन मूर्ता अभी बनी हुई है विवेक का कमी के कारण से प्रश्न नहीं पूछा तद देप्र विधि परिपृष्ट परिप्रश् न सेवा तद विधि परिपाते न परिप्रश् सेवा और तो परिप्रश्न के माध्यम से जाना जा सकता था लेकिन उसकी बुद्धि स्त्री नहीं थी और तो बहिरंग साधन को भी अपनाया नहीं तो आगे बढ़ा नहीं पूछा नहीं वहीं से लौट गया नहीं तो दशम विद्या तो और समझ देवताओं के सामने इतना ही कहा कि मैं ये जान नहीं पा जानने में समर्थ नहीं रहा कि यह यक्ष क्या है यह पूजनीय विलक्षण जो तेजो मई प्रकाश है यह क्या है हम समझ नहीं पाए ये क्या समझते बेचारे जब हरि और ब्रह्मा नहीं समझ पाए क्या है नये स्त्रोत्र आप लोग पढ़ते उसमें श्लोक आता है एक बार ब्रह्मा और विष्णु में टक्कर हो गया अरे हम हम हमारे ज्ञान के सामने तेरा कुछ नहीं है तेरे ज्ञान के सामने हमारा कुछ नहीं आपस में टकरा गए तो भगवान ने क्या किया? देखा कि ये दोनों गड़बड़ा रहे अब यही लोग ऐसे हो जाएंगे तो जीवों का क्या होगा भयंकर लिंग के रूप प्रकट ज्योतिर्मय प्रकट हो गया तब ऐश्वर्य परिहिर हरिधर कहते हैं कि तय तो क्या किए तब तवाईश्वर्यम तब ऐश्वर्य आप क्या ईश्वरी को जानने के लिए यत्न बहुत जोर दिया बहुत प्रयत्न लगाए कौन हरी और विरंजी बने ब्रह्मा जी तो ऊपर ही कौन गया ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले खोजते हुए देखा जाए ये ज्योतिर्मिंग जो चमक रहा है इसका आदि कहाँ है और हरी राजा हरी महाराज जो है नीचे उतरे देखे कि हम नीचे जाते हैं, इसका जो जड़ को पकड़ते हैं, कहाँ से आरंभ हुआ दोनों फेल हो गए खैर बाकी कथा को रहने दो बगल में लंबी चौड़ी कहानी लेकिन यह तात्पर्य है कि हरी और हर मन आपका विरंची ब्रह्मा जी तक भी जिसकी महिमा को नहीं जान पाया ईश्वरी को नाप नहीं पाते है उसका देवता बेचारा कहाँ पकड़ पाता भाई ये इसलिए लौट गया नहीं समझ पाया नहीं तो दर्शक तो यक्ष कौन है इस बात को नहीं जान पाए तो लौट गया तो देवताओं ने सोचा जब अग्नि और वायु फेल हो गया बाकी छोटे मोटे देवताओं का तो क्या काम रह रहेगा बाकी महाराज अब हमारी की तो है ही नहीं जब बड़े बड़े दो हार गए है? इसको कहते हैं वेदांत में प्रदान मल्ल निबरण न्याय एक न्याय है युक्ति है जब होता है मल एक गाँव में मलयुद्ध होता है कु कहते कुश्ती करने वाला आवे गांव में एक को जीत गया सबसे सभी गांव में रहने वाले सभी मल्लों में से एक मल श्रेष्ठ घोषित हो जाता है फर्स्ट प्राइज मिल गया और फिर कस्बा में होता है तहसील के स्तर पर वहां से एक जीत जाता है उससे बड़ा जिला स्तर पे होता है राज्य स्तर पे होता है फिर देश के स्तर पे होता है नेशनल गेम्स उसमें जो कुश्ती में जीत गया हो तो इस देश का सबसे बड़ा मल माना जायेगा ना और इसके बाद क्या होता है विश्व स्तर पर हो जाता है ओलम्पिक्स वगैरह वहां पर जब भारत का एक मल को हरा दिया तो क्या माना जाएगा? कि कोई भारत का दूसरा मल जाके नहीं बोल सकता मुझे हराया बिना तुम ये मत करो तुमने भारत को हराया नहीं वो एक को हरा दिया ना जब भारत का सर्वश्रेष्ठ मल था उसको हरा देने मात्र से भारत के जितने छोटे मोटे मल है ये सब खटमल सब हार गए समझा जाएगा कोई वैल्यू नहीं तो इस तरह से प्रधान मल को जब हरा दिया जाए बाकी सब मल हार लिए गए ऐसे मान लिया जाता है उस न्याय को कहा प्रधान मल्ल निवारण न्याय वही युक्ति यहाँ पर भी है ये कोई जरूरी नहीं पैतीस करोड़ देवता सब लाइन से एक के बाद एक के बाद जाएं और शिक्ष की परीक्षा ले और एक समझने की कोशिश करे ऐसी बात नहीं दो गए जो हार गए तो सारे तैतीस करोड़ बाकी हार गए खत्म अब उन्होंने मीटिंग किया और कहा कि एक ही रास्ता है अब कैसे जाना जाए लेकिन ये तो हमसे दूर भी नहीं हो रहा सामने धक धक धक धक चमक रहा है लगता है अभी हमको लपेट जाएगा खा जाएगा निगल जाएगा कि जला देगा पता नहीं क्या कर देगा डर के हमारे परेशान सब के सब तो सब ने तुरंत निर्णय लिया एक ही रास्ता हम लोग लो अपने राजा को पकड़ना पड़ेगा ये राजा साहब छिप हम लोगों को भगा रहे हैं अब राजा साहब को पकड़ा तो सभी लोग मिलकर के कहा देवराज इंद्र को अथ इंद्रम मघवन विजानी किमेत क्षमित तथे किरोदधे कहते हैं प्रबंधर देवताओं ने यह निश्चय किया अपने राजा को पकड़ा जाए और राजा से उन्होंने कहा हे मघवन हे हम सभी में पूज आप जो है राजा हैं हम लोगों के इसलिए आप आगे बढ़े एकदिजानी इसे आप जानने की कोशिश करें कि मे तथ तो यक्ष मित्री यक्ष क्या है ये पूजो तत्व जो प्रकाश में स्वरूप हम लोगों के सामने में प्रकट है यह क्या है जानने की कोशिश करें उन्होंने गा थे थी अस्तु ठीक है मैं जाता हूं पता लगाता हूं आप लोग बैठे रहो तो चल पड़े हो ब्रह्म की ओर गए तम अभ्यवत उसकी ओर जैसे गए क्या हुआ आप और ब्रह्म ने उसे पूछा नहीं तू कौन है तेरा क्या सामर्थ्य कोई प्रश्न नहीं पूछा तो उनके राजा है ना उन सब के अहंकार से ज्यादा अहंकार इसके अंदर होता है मैं राजा हूँ घमंड ज्यादा होता है तो देवता ने सोचा ब्रह्म ने परमात्मा ने इसे बात करना भी ठीक नहीं तस्मात क्रोध दे उसके बाद वैशिष्टता जो अनुभव में आ रही गायब हो रोधान हो गया तिरुभत हो गया अंतर्भाव हो गया अंतर्धान हो गया सभी के अंदर सामान्य रूपेण वापस प्रविष्ट होगा अनुप्रावक्त है कि सारी सृष्टि का विशेष रूप निर्माण करके इन सभी में सामान्य रूप से वही प्रविष्ट है और वही विशेष रूपेण कभी बाहर भी जीतता है ईश्वरादी की रूपेणा किसी बात भी कर लिया देखो अग्नि से वायु से बात भी कर लिया और ऐसे तो कई कहानिया है भक्तों के अंदर कि भगवान जन के साथ खेलता था कूदता था सोता था लेटता था गप्पे मारता था खाता था पीता था सोता था ऐसे भी वर्ण कही आते हैं तिरुपति बालाजी भगवान के अवतार के पीछे तो अनेकों कारणों में से एक कारण यह भी है बालाजी नामक एक भगत था भगत का नाम से भगवान का नाम हो गया देखो उस भगवान का असली नाम वो नहीं उस भगवान का असली नाम है वेंकटेश वेंकटेश्वर भगवान है लोग उनको बालाजी कि भगत के नाम से भगवान का नाम है। जाए तो भगत था बालाजी एक बूढ़ा सा था गरीब भी था भगवान के परम भक्त था तो उसके यहाँ जाते थे आते थे भगवान उसके साथ खेलते थे उसकी सेवा भी करते थे एक पोता बन करके जाया करता बूढ़ा भगत था पोता बन के उनको बड़ा प्यार भी करना उनका सेवा भी कर लेना उनका हाथ का खाना पीना भी सब करता था दादा पोते को खिलाता है पोता भी दादा का सेवा कर लेता है इस प्रकार से भगवान जो है बड़ा विलक्षण भाव में रहते रहे आज हमारा पोता महाराज जो है बड़ा आ रहे हैं बहुत ही विलक्षण है क्या बात है बड़ा खुश है वो कहा कि मेरा जन्म है आज बहुत प्रसन्न हुआ दादा भी बड़ा विलक्षण खीर और बनाया जो भी उसके पास थी सामग्री बना उ बड़ा प्रेम से खिलाया उसने मुझे नींद आ रही है और भगवान वहा सो गए सो गए तो सो गए और गायब हो गए सवेरा हुआ बूढ़ा जगह तो देखता सारा आभूषण वहीं पड़ा है और भगवान है ही नहीं पोता राम गायब तो उन्होंने सोचा ये आभूषण तो भाई हमारे भगवान का है जो कि मेरे पास बड़ा प्रेम भाव के कारण मैं उनको पोता के में पूजा करता हूँ पोता के में देखता हूँ उसी रूप में आते हैं वो यो यथा माम क्या है? यो यथा माम भजनते हम जो जैसा मेरा जो है प्राप्त करते हैं मुझे पूजा करते हैं भजन करते हैं उनको मैं वैसे ही प्राप्त हो जाता हूँ पोता जैसे पूजा किया तो पोता के रूप में पहुंच गए मेरा जो पति के रूप में पे प्रेम किया पति पूजने लगी तो पति के रूप में आ गए किस प्रकार से जो जैसा करे वैसे पहुंच जाते भगवान की महिमा है तो देख लो ऐसी स्थिति में क्या हुआ वहां सब छोड़ के चले गए तो बालाजी ने सोचा ये तो भाई तो भगवान के आभूषण है मंदिर में तो हल्ला होगा अब वो सारा गटरी उठरी बांध करके ले करके गए हम मंदिर जाने लगे तो मंदिर लेकिन तब पांच बजे खुल जाता है अब बूढ़ा वहां पहुंचेगा पहाड़ पे कितना टाइम लगेगा साढ़े सात आठ बजे पहुंचा होगा इस बीच में काफी हल्ला मच गया चोरी हो गया चोरी हो गया ढूंढने लग गये इधर उधर और इतने में बूढ़े के हाथ में मिल गया एक ने पकड़ के खचिड़ता वे गया बूढ़ा को हे बूढ़ा तू चोरी करके ले गया था फिर पापी आ गई इसलिए वापस लौटाने आया है चोरी का इल्जाम लगा दिया उस बूढ़े पे पकड़ के ले गए अब उस बूढ़े को जो है राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और चोरी के इल्जाम उसको जेल में बंद कर दिया तो राजा से बातचीत हुआ तो राजा तो उसने कहा कि भाई मैंने चोरी नहीं किया मेरे पास भगवान मेरे पोता के रूप में आते हैं और वो छोड़ के गए थे झूठ बोलता है क्या प्रमाण है तेरे पास कह तो क्या प्रमाण है मैं मेरे भगवान सब कुछ कर सकता है सामर्थ्य है जो चाहो सब कर सकता है परीक्षा में राजा ने, ने कहा अच्छा क्या तेरे भगवान हाथी जो जितना खा जाता है गन्ना उतना खा सकता है अच्छा खा लेगा क्यों नहीं भगवानी हाथी है भगवानी घोड़ा है भगवानी गधा है भगवानी पोता भगवानी दादा भगवान सब कुछ है दाता पिता माता सब कुछ गीता जी में कह दिया मई संसार का दाता पिता सब तो कुछ तो हूँ हाथी के बराबर क्या जितना क्विंटल डाल दो उतना क्विंटल खा जायेंगे दस हाथी बन के खा जाएंगे कोई चिंता नहीं हमारे भगवान पर हमको विश्वास है ठीक है उसको एक जेल में बंद कर दिया उसके बगल वाला कोठरी में बस भर दिया पूरा का पूरा गन्ना भर दिया इतना भर दिया उसके अंदर हाथी घुस के खड़ा भी नहीं हो सकता अरे मच्छर नहीं घुस सकता हाथी कहाँ से घुसेगा अब हाथी खाए तो कैसे खाएगा उसमें परीक्षा देखो इतना कठोर ले रहा है तो लेकिन भगवान है वो तो गन्ना भी भगवान ही है ना तो दूसरा छोड़ी वो भी ब्रह्म तो वो कहाँ होना था कुछ परीक्षा तो दूसरा दिन सवेरे होने से पहले भगवान वहाँ पर सब खा गया सारे गन्ना गायब और हाथी बन करके उसके अंदर घुस के खड़े हैं और बहुत जोर से चिंगारने लगे वो जितने जेल के ताला लगाने वाले थे सब घबरा गए कहा से हाथी अंदर आया अब राजा तो हमारा हालत खराब कर देगा देखते सब ताला बंद अंदर में हाथी और वहां पर घास का फूस कुछ भी नहीं दिख रहा है गन्ने का कबाड़ा भी नहीं केवल हाथी का लीड दिख रहा है गन्ना खा खा करके हाथी ने सोच कर दिया है और कुछ भी नहीं है वहां पर और विचित्रता क्या उन्होंने देखा जब बगल में कमरा में था बुढा दूसरे कमरे में था जेल वो तो बुड्ढा हाथी के बगल में आराम से और हाथी उसको हवा मार रहा है बूढ़े की सेवा कर रहा है बूढ़ा सो रहा है घबरा गए राजा के पास खबर गया राजा दौड़े दौड़े देखा है। और उसका देखते, देखते गायब हो गया तब वो समझ गया तो तो गड़बड़ है तो भगवान था साक्षात हाथी भगवानी था तो तुरंत उसने दरवाजा खुलवाया और प्रणाम किया पैर पकड़ा माफी मांगा बालाजी का और कहा कि आज से हम इस भगवान को बालाजी नाम से पूजा करेंगे उस राजा का नाम गोविंद राय था आज भी वहाँ पर एक स्तोत्र कहा जाता है उस स्तोत्र में उस कहानी पूरा का पूरा है और गोविंद राजा का नाम भी है जिसके नाम से बालाजी नाम से जो है भगवान प्रसिद्ध हुए और नीचे एक तालाब उस राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिस जेल के बगल में वो तालाब है जहाँ पर माना जाता है उस हाथी ने पानी पिया था खैर कहने का तात्पर्य ये था की भगवान अंतर हो गए भगवान जब चाहे किसके सामने कैसा प्रकट होना चाहते हैं, भगवान जो है कृपा करने वाले हैं, कृपालु होने के नाते उस इंद्र पर कृपा कर रहे हैं कैसे कृपा कर रहे हैं उसके अहंकार को तोड़ने के लिए अरे तू अहंकार क्यों कर रहा है तेरे चेड़े चमचे जो थे अग्नि और वायु उनसे तो मैंने बात भी किया तेरे से बात भी नहीं करू तो इतना घटिया है इतना ज्यादा अहंकार है तेरे से मैं बात भी नहीं करूँगा इस तरह से गायब हो गए जब गायब हुए तो उसका बड़ा दुख हुआ उसको समझ में आ रही है ये ये बात क्या है अग्नि और वायु श्रेष्ठ है लौटेगा कहाँ से वो तो लौट रहे थे लौट भी गए नहीं लौटा वही खड़ा है तो खड़ा होकर सोचने लगा अरे राम ये क्या हो गया अब हमारी इज्जत की क्या है हम तो कुछ भी नहीं रह गए दुख के मारे उसके अंदर अपना अहंकार धीरे धीरे चकनाचूर होते गया, वैराग्य होने लगा लगा और ये सोचने अब हम यहां से नहीं लौटे कैसे चेहरा दिखाएंगे उनसे उन लोगों को सारे देवता लोग क्या कहेंगे हमको धिकारे हमारे इस राजपने को धिकारे इस इंद्रपद का बड़े दुख के मारे चुपचाप चाप बैठ गया अंदर ही अंदर अब जो बहिर्मुखता थी उसकी वो अंतर्मुक्त होने लगा आवृत चक्ष अमृतत्व तो यह स्थिति उसके अंदर आने लगा विवेक जागृत होने लगा तो, तो, तो उस समय क्या होता है स तस्वीन आकाश है स्त्रियम आजगा बहुशोभ मान उदीता हृदय रूपी गुफा के अंदर हार्द आकाश हार्द ब्रम रूपी सामान्य प्रकाश में क्या हुआ तस्विनकाश है अंतर्मुख उसी आकाश में जो है स्त्रियम आ जगामा वा इंद्र ने क्या देखा एक सुंदर स्त्री दिखाई दे रही वो तो स्त्री कैसी है बहुशोभ मान अत्यंत सुंदर संसार भर में जितने भी शोभा शोभायमान वस्तु है सुंदर वस्तु है इन सभी वस्तुओं में अति सुंदर वस्तु कौन होता है क्या ब्रह्म विद्या है कि ये ब्रह्म विद्या के समान संसार में कोई दूसरी सुंदर वस्तु हो नहीं सकती कि ये ब्रह्म विद्या एक ऐसे महान वस्तु है जो की आपको मुक्ति दे सकती है बाकी अन्य सभी केवल सुंदर वस्तु तो कहा जा सकता है क्योंकि वे आपको बंधन में डालने वाले हैं इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया बहुशुभ मान बहुशुभ मान उमाम बहुशुभ मान उमाम।, बहु उमाम और उसका नाम भी बहुत उमा उमा उसका नाम हैमवती हेमावती दूसरा नाम हैमवती हिमवान का बेटी है वो पार्वती ही उस रूप में आई हुई है पार्वती है अथवा हेमावती बहुशुभ माना के साथ जोड़ दो स्वर्ण से बने आभूषणों से लदी हुई वह ब्रह्म विद्यारूपी स्त्री अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है उसे देखकर के वह इंद्र ने ताम हो उस देवी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हुआ बोला कि मैं किमे हे माता यक्ष जो पूजनी आप जहाँ पर अभी प्रकाशित हुए हैं उसी जगह पर जो देवी पिमान हो रहा था प्रकाशित हो रहा था वह वस्तु तो क्या था ये पूछा कहते हैं यहाँ पर जो है कई बातें यहाँ पर तस्वीन वह आकाश है वह आकाश का मतलब कौन सा आकाश हो बाहर जो आकाश ले जाए ये भीतर का आकाश का लिया लाकाश लिया जाए कहते चाहे बाहर का लो चाहे भीतर का लो पहले अग्नि और वायु को बाहर के आकाश में दिखे इंद्र को भी पहले बाहर के आकाश में दिखे लेकिन बाद में इंद्र को भीतर के आकाश में दिखाई दिया मानने में कोई दोष नहीं है क्योंकि जो छादों के प्रशोद में वर्णन करते हुए आया हुआ है की जो बाह्य हमें आकाश है वही भीतर में है महान आकाश है जो ये बार महान आकाश लिखता है वही भीतर में रहने वाला यह हार्द आकाश है ब्रह्मकाश है हार्दव ब्रह्म जिसको कहते में उसी में क्या हुआ ब्रह्म विद्या प्रकट हुई क्योंकि अंत में ही तो ब्रह्म विद्या हो सकती है बाहर तो नहीं होगी बाहर ब्रह्म विद्या थोड़ी मिलने वाली है यदि बाहर मिलने वाली होती तो सब आप पकड़ लिए होते सब खरीद लिए होते उसको नहीं क्या जमाना ऐसा है करोड़ों रुपया फूंक करके भी जो है लोग तमाशा देखने को तैयार हैं तो मिल जाए चीज तो कौन छोड़े तो लेकिन बाहर मिलने वाली वस्तु तो है ही नहीं तो इसलिए ब्रह्म विद्या होने के नाते तस्वीन ये वह आकाशे गर्क पर आपको कहना पड़ेगा इंद्र को जब अहंकार पर चोट पड़ा तो विवेक और वारा के कारण वा अंतर्मुख हुआ वा। अंतर्मुख होने के पश्चात उसका अंत कर्ण रूपये आकाश हृदय आकाश में वह ब्रह्म विद्या प्रकट हुई है वह बुद्धि इंद्र का बुद्धि वहीं पर उस ब्रह्म विद्या से वार्तालाप भीतर ही चलेगा शाम हो वाच वह इंद्र उससे पूछता है कि मेत अक्ष पूजनीय प्रकाश वह क्या था विलक्षण सकृद कई बार वाले विद्युत विद्यु आगे यहाँ पर भी बोलेगा चतुर्थ खंड में तृतीय खंड के समाप्त होने जा, समाप्त हो गया अगले आखिरी मंत्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहेंगे देखिए जैसे बिजली के समान चमका था वह वस्तु क्या था ऐसे ब्रह्म विद्या जय स्थल रूप न प्रकट हुई है उसके हृदय आकाश में जैसे स्वप्न में किसी स्त्री से कोई बात करता हो वैसे इंद्र अपने हृदय के अंदर विराजमान आकाश में प्रकट इस ब्रम विद्या से वार्तालाप कर रहा है और पूछ रहा है वह प्रकाश क्या है किस प्रकार से उस प्रश्न के साथ मित्र के खंड समाप्त होता है जिसमें इन्होंने स्पष्ट वर्णन करते हुए दिखा दिया सभी का कर्तृत्व सभी की प्रेरकत्व वह ब्रह्म में ही है चाहे अग्नि हो चाहे वायु हो चाहे इंद्र हो या कोई भी क्यों न हो अपने शक्ति सामर्थ्य अंदर जो कुछ भी प्राप्त है वह चैतन्य के सत्ता से है वही सभी के अंदर करता भोगता है वही सभी के अंदर प्रेरक भी है यह बात सिद्ध कर दिया अब कहते हैं लेकिन वह सरो प्रेरक को समय समझना है वह वृक्ष था और किस उपासना से किस नाम से हम उसके भजन करें उसका चिंतन करें मनन करें जिससे की हम उसको पा सके अनुभव कर सकें उसके लिए अंतिम खंड चौथा खंड आरंभ होता है किसका नाम इसलिए साधन खंडे या साधना के बारे में बताएगा सबसे पहले साध्य वर्णन होता है वह तो जवाब दे रही है वह तो यक्ष क्या था सा ब्रह्मेति हो विजय मही तय विदांचकार ब्रह्मेती सा विदांचकार ब्रह्मेति उमा, उमा। हयमी बहुशोभ माना स्त्री रूपेणा प्रकट हुई ब्रह्म विद्या ने जवाब दिया ब्रह्म इति हो कह दिया जो यक्ष जो पूजनी जो प्रकाश तुमने अनुभव किया है वो तो क्या है वो ब्रह्म साक्षात आत्मा ही तुमको इस प्रकार से दिखाई दिया था एक बिजली के चमक के समान तुम्हें जो दिखाई दे रहा था वह जो है साक्षात विशुद्ध तुम्हारा निज स्वरूप ही ब्रह्म रूप ही था लेकिन तुम्हारे बुद्धि उस अपना स्वरूप को देखते हुए भी उसे नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार पर्दा बीच में पड़ा हुआ था कहते हैं इसलिए समझा रही है क्यों नहीं दिखाई दिए कारण बता रही है ब्राह्मणों वेत विजय मह युद्धों क्योंकि तुम लोगों ने ब्रह्म के इस विजय में अपने आप को महिमान्वित हो रहे थे और अपने आप को समझ रहे थे मेरी महिमा है मेरा विजय है यह आपकी भूल है जिस भूल के कारण से अपना यह स्वरूप आपके सामने में प्रकट होने पर भी उसको आप पहचान नहीं पाए तो वा उसके पश्चात ब्रह्म एवं अब कि मेरा अपना स्वरूप बोता ब्रह्म ही था यह और कुछ नहीं था इंद्र निश्चय कर लिया उसने अवधारण कर लिया उसका मिथ्याभिमान उसने त्याग दिया और निश्चय कर गया यह जो विजय और यह जो महिमा थी वह सब उस विशुद्ध ब्रह्म का ही है मेरा अपना कुछ भी नहीं है हम तो कठपुतली के, के जैसे उसके खिलौना बनके केवल युद्ध भूमि में आश्रम से लड़े थे वास्तव में सब कुछ उसी की महिमा है ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत में भी आता है महाभारत में जब युद्ध आरंभ होने जा रहा था उस समय ये युद्ध में अनेकों लोगों के मरने की आशंका उसे पांडवों के पक्ष से जो धर्म के पक्ष में कड़े हैं उनमें से भी तो अनेकों हजारों मरना था तो यह देखकर कर बरबरीक जो भीम का पोता है भीम का एक बेटे का नाम घटोत्कच है जो तो कि से पैदा हुआ था उसका बेटे का नाम बरबरीक तो बरबरीक ने जो है कहा कि अरे तुम लोग क्यों इतना लड़ रहे हो मेरे सामर्थ्य आप लोग नहीं जान लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं दो बाण काफी है दो बाण ये जितने तुम देख रहे हो इधर 11 अक्षयी सेना दुर्योधन के सहित सब काम स्वाहा कर दें दो बाण में स्वाहा कोई लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं तो भगवान ने देखे तो गड़बड़ करेगा इतने लोग की जो प्रतिज्ञा है मैं अमुख को मारूंगा अमुख को मारूंगा मेरे हाथ से मरेगा और सारी प्रतिज्ञा चौपट हो जाएंगे धर्म चौपट हो जाएगा तो भगवान ने कहा उपाय सोचा कहकर अच्छा अच्छा बेटा तू तो बड़ा विलक्षण है तुम्हारा सामर्थ्य तो, तो महान है तुम्हारी तो महिमा क्या कही जाए खूब प्रशंसा किए और पोता राम प्रसन्न हो गया कहता बताए आपके आदेश हो तो हम अभी मार के दिखा देंगे गने नहीं ऐसा करो पहले किसी को भी मारना ऐसा थोड़ी होता है युद्ध भूमि में जो आ रहे हैं उनका पहले क्या होता है तिलक किया जाता है तुम पहले एक बाढ़ से तिलक कर दो दिखा दो तुम कि तुम सब के सब को एक बांध में तिलक कर सकोगे तो मैं मान लूंगा की दूसरे बांध से तुम सबको मार सकोगे युक्ति निकाला भगवान कृष्ण ने और उसने किया अच्छा अभी देखो मारा यू खून निकाला खून निकाल के बाढ़ चढ़ा के छोड़ दिया वो ग्यारह क्षणी सेना के हिसाब से करीब करीब मिलाकर के वो साढ़े छह लाख बाण बन गए सभी में खून लगा हुआ सब के खोपड़ी पर तिलक लगा दिया एक बाण साढ़े छह लाख में परिणत हो गया और सब के सब में माथे में तिलक लग गया भगवान देखते देखते झट उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और खोपड़ी को काट बरबरीक को खत्म कर दिया नहीं तो सारे के सारे महाभारत चौपट हो जाता सब की प्रतिज्ञा सब धर्म कर्म नष्ट हो जाता कलेन तो परवरी ने कहा भगवान आपने जो भी किया है धर्म के हिसाब से ठीक ही किया है मैं अविवेक के कारण से अपने अहंकार से अन्याय करने जा रहा था मैं अपने ही दादाओं के चाचाओं के भतिजाओं के अन्य अन्य लोगों की प्रतिज्ञाओं को जो हानि कर रहा था इसलिए आपने जो मुझे दंड दिया है मैं इसके लिए प्रसन्न हूँ लेकिन मेरे इस खोपड़ी के अंदर मेरे प्राणों को प्रतिष्ठित रखना ताकि मैं समस्त युद्ध को देख सकू कौन किसको मार रहा है क्या हो रहा है मैं देख सकू ये मुझे दे देना युद्ध पर्यत मुझे जीवित रखना भगवान कृष्ण ने कहा तेरी प्रार्थना मंजूर है जाओ खोपड़ी को सुदर्शन चक्र को आदेश दिए उस पहाड़ के ऊपर ले जाके बिठा दो वहां से खोपड़ी इसका देखते जाएगा सब कुछ युद्ध को समझेगा तो सारा युद्ध चलता हुआ बर्बरीक ने देखा है तीन लोग हैं जिन्होंने युद्ध को वास्तव में देखा एक तो वेदव्यास जी दूसरा संजय वेदव्यास व्यास की कृपा से तीसरा बरब्रिक संजय को गिनते नहीं क्योंकि वेदव्यास की कृपा से उसने देखा स्वयं की सामर्थ्य से नहीं देखा भगवान की कृपा से देखने वाले तीन लोगों में से पहले का नंबर है वेद दूसरे का नंबर है गणेश भगवान तीसरे का नंबर है आपका बर है और वेद व्यास की कृपा के संजय ने भी देखा इस प्रकार से कुल चार लोगों ने मानो संपूर्ण महाभारत के संपूर्ण युद्ध को सम्य प्रकाश से देखा था एक एक बाण कौन छोड़ रहा है कौन सा बाण किसको मारा है बारीक से बारीक का भी विवरण देने के सामर्थ्य इन चारों में ही था तो समझ सिद्ध के बाद में अर्जुन आदि में घमंड वाह हम लोगों का विजय हो गया है हम पंच पांडवों जो कि धर्म के प्रश्न सुधार रहे ये हमारी धर्म की पालन का महिमा है हमने जो धर्म पालन किया है उसी के महिमा है कि ये हमारी विजय है इस प्रकार से घमंड कर रहे थे तो किसी भी जब भगवान श्री कृष्ण आते सही प्रणाम किए और भगवान ने भी जानबूझ के उनको थोड़ा उकसाने की कोशिश किया जय हो आप लोगों की आप लोगों ने विजय पाया है खूब उनकी प्रशंसा करने लगे तभी ने कहा नहीं महाराज ये सब आपकी कृपा से हुई है कहते हमारी कृपा से कहां हुई अर्जुन से पूछो भीम से पूछो नकुल और से पूछो ये सब एक हैं कि मेरे सामर्थ्य से हुआ अपने अपने सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं इन्हें पता नहीं किसके वजह से हो रहा है यह सब यदि भी अर्जुन को विराट दर्शन करता है ग्यारहवे अध्याय में आप जो पढ़ते है वहाँ दर्शा चुके थे लेकिन विजय के बाद पुनः अहंकार हो गया उसके अंदर क्योंकि ईश्वर दर्शन मात्र से ही मुक्ति नहीं होती जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती है तब तक, तक जो है अज्ञान पूर्ण मिट नहीं सकता तो यही वहां पर निश्चय निकलता है तो भगवान ने जब ऐसे कहा तो उन्होंने कहा अर्जुन ने यदि ऐसा है तो इसमें क्या प्रमाण है क्या हम लोगों का पीछे कोई दूसरी शक्ति काम कर रही थी इसमें क्या प्रमाण है आप खुद कह रहे हो जान करके या अनजान के या के, जैसा भी हो आप खुद कह रहे हो मेरे वजह से नहीं है भगवान क्यों कहेंगे मैंने ये सब सबको जिताया है भगवान तो कह रहे भाई पता नहीं किसके वजह से वो हो गया जीत गए आप लोग बस तो अर्जुन ने कहा इसलिए आप भी बोल रहे हैं आपके वजह से नहीं ये कह रहे हैं आपके वजह से तो विवाद का विषय बन गया अब प्रमाण क्या होगा इसमें कि किसके वजह से हुआ कौन सी शक्ति काम कर रही थी हमें पता कैसे चलेगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो हमारे साथ बरवरी के पास ले गए और बरबरी जी देख करके हंसते हुए कहते हैं अरे मूर्खों तुम लोग का किसी की दम है आ, एक चिड़िया को मारने की योग्यता तुमने है ही नहीं समझते ग्यारह क्षेत्री को तुमने उन्हें मार डाला हमने तो यही देखा भगवान अपने विराट रूप में जो है रहता हुआ सबको आराम से पकौड़ी मिर्चा जैसे खाते जा रहे थे ठाठ बार से सबको खा गए और तुम लोग केवल ऐसे ऐसे खेल रहे थे बाणों से और कुछ नहीं हो रहा था तब तो सब का सर झुक गया और सबने कहा भगवान कृष्ण से ऐसी निवेदन किया पूजा उनकी की और उन्हीं के आदेश के आदर पर राज्य किए थे ऐसे प्रमाण मिलता है इसी तरह से अहंकार की निवृत्ति जो है जब तक किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता तो भगवान की महिमा हम लोग के सामने घटती हुई भी हमें अनुभव में नहीं आ इसी प्रकार ऐसी इंद्रालियों के सामने में भगवान की महिमा सक्षा स्व रूप में प्रकट हुआ बुद्धि के निर अहंकार की वजह से वे उसको अनुभव नहीं कर पाए लेकिन यह उमा की कृपा हुई उसने कहा अनुभव किया है वह साक्षात था उस अनुभूति की अगर उन्होंने समझ लिए तो अब इसका फल क्या हुआ इंद्र ने जान लिया और अग्नि और वायु ने बात किया अग्नि और वायु ने विशिष्ट रूप से बातचीत की और इंद्र ने उसका अवशिष्ट रूप गायब होने के पश्चात उसको ब्रह्म विद्या की कृपा से अनुभव कर लिया कि यह जो प्रकाश था वह मेरा अपना स्वरूप है ब्रह्म है इसका फल बता रहे संक्षेप में एक मंत्र में तस्म द्वारा एववा अति इव अन्यान देवान यदअ इंद्रस्ते ही निर्दिष्टिशु तेहन प्रथम ते विदांचकार ब्रह्मेदी इसलिए ही तस्मा इस प्रकार का विशेष अनुभव के कारण आम आदमी की अपेक्षा से आप समस्त विश्व में देखते हैं कि विश्व भर की जनता अनादिकाओं से आज तक भी समस्त विश्व के विभिन्न देश के लोग अपनी नजर भारत की ओर रखे रहते हैं भारत को विश्व गुरु या पद प्राप्त विश्व का गुरु है अनादिकाल से समस्त विश्व को ज्ञान देते हुए आया हुआ है आज इस कंप्यूटर का युग में भी भारत के वैज्ञानिकों की मांग उतनी ही है जो आदिकालों से चले आया हुआ है एक साल और रह गया है 1999 सौ जिसके पश्चात वर्तमान में जितने भी चल पहल हो रहा है कंप्यूटरों के बारे में यह समाप्त होगा और एक नया कंप्यूटर युग आरंभ होगा लेकिन उसकी रूपरेखा अभी तक तय नहीं हो पाया है वह नया कंप्यूटर युग किस प्रकार का होगा कैसा होने से विश्व को लाभ होगा और वर्तमान युगीन वस्तुओं का उस युगीन वस्तुओं के साथ तालमेल किस तरह के बिठाया जा सकेगा यह निर्णय करने के लिए आज विश्व भर के बड़े बड़े देशों के लोग भी भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों को खरीद रहे हैं पैसे के लोभ लालच सुविधाओं के लोभ लालच ऐसी के खोबड़ी को खरीदा जा रहा है लोग बिक रहे हैं अच्छे अच्छे बुद्धिमान कंप्यूटर के विज्ञाता यहाँ से जा रहे हैं विदेश में अनुसंधान कर रहे हैं और वहां पर नए कंप्यूटर युग की तैयारी किया जा रहा है कहने का तात्पर्य है यहाँ पर यह प्रसंग में हमने इसलिए दृष्टान दे रहा हूँ कहने का तात्पर्य यह निकलता है समस्त अन्य विश्व की जनता की अपेक्षा से भारत की बुद्धि उत्कृष्ट मानी जा रही है यही साबित हुआ यह की जनता के अंदर कुछ विलक्षणता देखी जा रही है चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों ही दृष्टिकोण से यह कर्म भूमि प्रधान भारत देश के वासी को महत्व ज्यादा है और भारत देश के समस्त लोगों के बीच में से भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वैराग्य से सम्पन्न संत महात्माओं का जो कीमत पूज्यता ज्यादा है समाज सामान्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ माना गया सन्यासियों में और त्याग से विशिष्ट बहरा सन्यासियों में भी वह श्रेष्ठ होता है जो भक्ति के वह पराकाष्ठा पर पहुंच गया है जिसका साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त होते रहता है भगवान से वार्तालाप भगवान के साथ संदर्शन भगवान के साथ बैठना भगवान के विशिष्ट रूपों के साथ उनका समस्त व्यवहार होते जाता उनमें से भी श्रेष्ठ कौन होता है ऐसे संत जो महान संत हुआ करते हैं उनमें से भी श्रेष्ठ कौन होता है जैसे संतों में श्रेष्ठ उस युग के हिसाब से चलो तो नामदेव जिनके साथ भगवान बातचीत करते थे उठते थे बैठते थे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है भक्त प्रवर नामदेव महाराज लेकिन वो भी इतना महान नहीं है जितना जब कुम्भार था घोर कुम्भार उसके समान नामदेव भी नहीं थे नामदेव एक सीढ़ी छोटे कम थे क्योंकि वहां कथा आती है नामदेव एक बार भ्रमण करते हुए घोर कुम्भार के घर में पधारे जब उन्हें पता चले परम भक्त है देखा जाए वहा भोजन पानी कराने के बाद में सब बैठे थे नामदेव जी सत्संग करने के बाद कहने लगे अच्छा ये बताओ घोर तो अपने आप को लोग बताते हैं तुम भी मानते हो तुम परम भक्त हो, हो भगवान के बताओ इनमें से कौन पक्का आदमी है भगवान के परिपक्व ज्ञान वाला कौन है उसने क्या किया घोरने जो घड़े को ठोक के देखते हैं ना कच्चा के पका है, वो लकड़ी को लिया सबके खोपड़ी पे मारने लगा आपको यूं करके देखे क्या बोलेगा को यूं करके देख रहा है को कैसा देख रहा है को कैसा देख रहा है एक बुढ़िया थी वो मारा नहीं मारा जब करती रही चुपचाप जो और बाकी के सब के सबने अहंकार छलक करते करते कर जा अंत में नामदेव का खोपड़े पर भी उसने ठोका हाँ बोल नामदेव जी ने बोले क्या है उसने सर के बोला अभी कच्चा है ये घड़ा अभी कच्चा है गुस्सा आया उठ के चल पड़े अपमान महसूस हुआ ना माना मान अपमान समीकृत वाला जाए जो, जो गीता रटने से क्या होता है उनका अपमान महसूस हुआ चल पड़े वहां से घड़ेले से साल बड़ा भगवान से लड़ने लगे गए मंदिर में गुस्सा करने लगे तुम क्या कर रहे हम हमको तुम धोखा दे रहे हो कैसे भगवान हो ये है वो है भगवान भी बात नहीं करने को तैयार जैसे इंद्र के साथ हो वैसे ही उसके साथ हो तो रुक्मिनी आई रुकमा कही क्या बात है क्यों नाराज हो रहे हो बेटे अजय ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ कोई बात नहीं होता है बिना ज्ञान का यही होता है तेरे भगवान यहाँ थोड़ी है भगवान घोर कुम्भार के पास ही है जाओ उधर ही घोर कुमार के दोनों हाथ इस बीच में कट गए कथा कहानी लंबी चौड़ी है क्या हुआ कैसे हुआ हाथ काट लिया था उसने तब तो भगवान खुद वहां पर उसका सेवक बन करके बैठे हुए थे और उसके हाथों से टूटे हुए हाथों से भगवान की पूजा खुद करवा रहे थे भगवान सब फूल रखते थे लोटा रखते थे सब करते थे और पूजा पाठ करवाना नहलाना खिलाना पिलाना घड़ा भी बना रहे घड़ा भी बेच रहे भगवान सब काम कर रहे हैं उसके घर धंधा नामदेव दौड़े दौड़े आए वहां से भगवान भी गायब हो गए वहां भी नहीं मिले अब गौर कुम्भार भी परेशान हो गए मेरे सेवक के भगवान तो पता भगवान इतना कष्ट उठाए मेरे लिए वो दौड़ा फंडरपुर की ओर फंडरपुर की ओर जाके भगवान को प्रार्थना किया भगवान कृपा किया उसके हाथ वापस आ गया बच्चा वापस मिला तो कहानी अतिरिक्त है फिर यहाँ पर दौड़े दौड़े क्या करे अब कहाँ जाए हम भगवान नहीं मिल रहे हैं भगवान को फिर वो अपना मंदिर में लौटता है थक करके नाम दे भगवान को आप पूछता है तो भगवान कहते देखो बिना गुरु का कुछ नहीं होता मैं तेरे साथ खेल सकता हूं, इस विशिष्ट रूप पांडुर के रूप में तेरे साथ खेल सकता हूँ विष्णु बन, बन कर गए कृष्ण बन के, राम बन गए जो रूप बोलते तो उसी रूप धारण करके मैं तेरे साथ खेलूंगा कूदूंगा नाचूंगा गाऊंगा सब करूंगा ज्ञान नहीं दे सकता बिना गुरु का ज्ञान नहीं विनोबा खेचर विशोभा खेचर नाम के थे उनके पास का फिर कौन है मेरा गुरु भेजो मुझे बता दो मेरे विशोभा खेचर है उनके पास जाओ बूढ़ा बाबा है वो तुमको ज्ञान देंगे नाम दे। तो नाम दे। वहां पहुंचे तो वहां देखते तो दे क्या शिवलिंग पर बूढ़ा बाबा बैठा लेटा पड़ा हुआ है पैर है शिवलिंग पर और उधर लेटे पड़े और ऐसे बोल रहे उन्होंने कहा बड़ा गुस्सा होने वाला नामदेव कैसा गुरु के पास भेज दिया इतना भी अकल नहीं इस गुरु को कि जो है शिवलिंग पर पैर रखा है कि क्या मुझे ज्ञान देगा इनका भगवान ने भेजा है तो श्रद्धा, श्रद्धा।, श्रद्धा हुई नहीं देखते ही बराबर श्रद्धा खत्म लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जबरती श्रद्धा बनाया उसने और हाथों तो जोड़ा कहा की महाराज क्या आपने किया है तो उसने कहा ऐसा है बेटा तो जवान है ना हम तो बूढ़ा है हमारा पैर हिलता जुलता नहीं तो ऐसे जगह भगवान रख दो जहां भगवान नहीं ऐसे जगह मेरा पैर रख दो अब बेचारा जहां पैर घसीट के ले जाओ वहीं पर टून शिवलिंग आ जाए नीचे से परेशान हो गया नामदेव जहाँ देखो दे वहीं शिवलिंग जहां देखो वहीं शिवलिंग आ जाए जा कहीं रखा ही ना जाए कल लगाए नामदेव ये तो गड़बड़ है जहा देखो वही शिव है सब जगह भगवान है हम तो सोच रहे थे मेरे ही मंदिर में है। मेरे कमरे में आते हैं मेरे से खेलते हैं। यहां देखता है, है। सोचने लगा कहा भगवान नहीं है समझ में आई उसके दिमाग में मेरे ही अंदर भगवान मैं ही मूरख हूँ तो उनके दोनों पैर को अपने जैसे हृदय पे लगाया उसके अंतकर्ण खुल गया ज्ञान उसको उदय तुमर्कस्तम व्योम तुमर्कस्तम सोमस्तम उधर निरात्मा तमि चुना प्योम तुम उधर निरात्मा तमि में श्लोक में क्या कह रहे नम न भवसी भले दुनिया कहे आप अष्ट मूर्ति में पूजा करते हैं कोई कहता है तुम सूर्य हो कोई कहता है चंद्रमा कोई कहता है वायु कोई अग्नि कोई कुछ कोई कुछ अष्टमूर्ति के रूप में दुनिया भले ही पूजे जिसका नाम भव सर्व रुद्र वह आगे बताया अष्टमूर्तियों का नाम भले हिसाब समन्वय करते रहिए लेकिन मेरे दृष्टि में क्या है पुष्पंत आचारी कहते नवी तत्व मैं नहीं जानता हूं उस तत्व को वो न भवसी इस संसार में ऐसा कोई कण नहीं है जो तुम नहीं हो ऐसा मैं कहीं भी नहीं देखता हूं हर कण में अब विराजमान है तो यह सर्व व्यापक ब्रह्म है तो वह आप ब्रह्म नामदेव का अनुभव होगा प्रसंग चल रहा था उत्तर उत्तर श्रेष्ठता की बात आम आदमी के अपेक्षा से भारत के आदमी श्रेष्ठ भारत के आदमियों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मणों में भी संत श्रेष्ठ संतों में भी भगवान से वार्तालाप कर नामदेव जैसे लोग श्रेष्ठ उन नामदेव आदि के भी अलग ज्यादा श्रेष्ठ साक्षात कण कण में भगवान देखता देवता रजने वाले घोर कुम्भार जैसे लोग अनेकों ऐसे शंकराचार्य आदि जैसे लोग महान हैं उनसे भी महान कौन हो सकता है, है कोई जो साक्षात ब्रम्ह को अनुभव कर गया उससे महान और कोई भी हो श्रेष्ठता में महानता में तारतम्यता आप देख रहे हैं निकृष्ट से उत्कृष्ट की श्रेणी बनी हुई है इसी श्रेणी के अंतर्गत देवताओं में भी 33 करोड़ में भी निकृष्ट से उत्कृष्ट श्रेणी और आओगे तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठता में अग्नि अग्निश्रेष्ठ है अग्नि से भी श्रेष्ठ वायु है वायु से भी श्रेष्ठ इंद्र है वे मंत्र में कहते हैं तस्मात्ते देवाह अति अन दे इसलिए जो देव है अग्नि वायु और इंद्र अन्य समस्त देवताओं की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट है तीन में से भी इंद्र और भी ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों ने केवल बात किया करके जाना नहीं और इंद्र ने तो इसको भ्रम करके साक्षात जान लिया है इसलिए कहते हैं इंद्र उन तीन देवताओं भी जो इंद्र वह निधिष्ठा वह सर्वोत्कृष्ट माननी चाहिए क्यों ते हेन प्रथमो विदांत अन्य देवताओं ने मैंने अग्नि और वायु ने केवल संबंध पाया वार्तालाप की नामदेव जी से वार्तालाप केवल मात्र करते रहे हैं और लौट गए लेकिन ये इंद्र प्रथम पुरुष है जिसने विदांच कार्य ब्रह्मी या ब्रह्म ऐसे उसने उसको जान लिया इसलिए ब्रह्म का अनुभव करने वाला श्रोत्रनिष्ठ ब्रह्म संसार में सर्वोत्कृष्ट है चाहे वह नंगा रहे चाहे उसके पास एक कपड़े का टुकड़ा भी लंगोटी तक पहनने को न रहे फिर संसार में सर्वोत्कृष्ट पुरुष माना जाता है यह अनेक स्थल आया अष्टवक्र गीता आप जानते अष्टवक्र की कहानी जो की उसको लोग देख के हसते थे लेकिन वास्तव में वो क्या थे जड़ भरत जिसको देख कर के क्या समझाता वह राजा लेकिन वास्तव में वे क्या थे हसता मल्का जिनको देख कर सभी पागल समझते थे वास्तव में वे क्या थे ब्रह्म ज्ञानी का कोई ये नहीं है कि तुम ड्रेस से उसको पहचान लोगे बढ़िया सिल्की कपड़ा पहन के चमक धमक से आ गया वो साधु ब्रह्मज्ञानी है और बाकी जो फकड़ घूम रहा है ये पागल है ये नहीं कह सकते जिस पागल तुम समझ रहे हो वो ब्रह्मज्ञानी हो सकता है जो टिपटा पा रहा है, हो है महासंसारी भले वस्त्र पहना होने से मात्र से नहीं होता है वस्त्रों से संत का पहचान नहीं होता है संत का पहचान विवेक वैराग्य और उसकी ब्रह्म निष्ठा पर ले जितना वैराग्य ज्यादा है आप लोग सुनते भी होंगे सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे पंचदशी में भी आता है और तैत्र में में ब्रजाण में अनेकों जगहों में आता है आनंद मीमांसा विचार होता है एक आनंद है जो नौजवान हो आदमी सभी सुख प्राप्त है उसको उस मनुष्य का एक आनंद को मानुष आनंद का उस मानुष आनंद के पीछे आते उससे ज्यादा भ्रष्ट वह है जो एक लाख मनुष्यों की ऐसे सर्व साधन संपन्न संपन, सर्व सुख संपन्न सर्व ऐश्वर्य संपन्न नव युवावस्था से युक्त ऐसे एक सौ नव का जो सुख शांति है उसका आनंद जो होता है वह आनंद एक गंधर्व का है उस ऐसे सौ गंधर्वों का एक कर्म देवता ऐसे सौ कर्म देवताओं का एक आजान देवता ऐसे क्रम बताते बताते आगे क्या कहेंगे अश्रोत्र से अश्रोत्रियम हत्या लेकिन इन सभी से वह श्रेष्ठ है जो श्रोत्री है जो कामनाओं से आहत नहीं है इसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं जिसकी इच्छा ही मर गई इच्छा क्या मरी जैसे चैतन्य गिरी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं इच्छा मरी नहीं इच्छा की माँ ही मर गई इच्छा की माँ कौन है अविद्या ज्ञान जो इच्छाएं होती है वह अविद्या ही मर गई है वह ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा